गृहदार निकोपनिषद शांक भाष्याथ अध्याय एक ब्राह्मण तीन साम के स्वर को संपादन करने की आवश्यकता तथ तस तस्थ्य थाम स्वेद होती हास्य स्वं तई स्वर एव स्व तस्मात्ज क्यों स्वरमिछेत तयावाचा स्वर संपन्नयाज्ञम कुम्ञे स्वरवीक्षतव अथो यसती हाष्य स्वेता साम संवेद जो इस इस साम शब्दवाच्य मुख्य प्राण के धन को जानता है उसे धन प्राप्त होता है निश्चय स्वर ही उसका धान है अतः ऋत्विक कर्म करने वाले को वाणी में स्वर की इच्छा करनी चाहिए उस स्वर संपन्न वाणी से ऋत्विक कर्म करे इसे से यज्ञ में स्वरवान उद्गाता को देखने की इच्छा करते ही हैं लोक में भी जिसके पास धन होता है उसे ही देखना चाहते हैं जो इस प्रकार इस शाम के धन को जानता है उसे धन प्राप्त होता है तस्थिति प्रकृतम प्राणाम अभिसानात मुख्यम व्यपिश्भिनयन साम सामशबाच्य प्राण से येद तस्या हाषवन प्रलोभ्यामुखीकृत शुश्रूषे आह तस्वी साम स्वर एवं स्वर इति कंठगत माधुर्यम् तदेवास्य स्व विभूषण तेन ही भूषित रिद्धिमलक्षत उद्गानम सर्वनाम से श्रुति प्रकृत प्राण का संबंध दिखाती है हेत इन पदों से श्रुति मुख्य प्राण को अंगुली निर्देश द्वारा बतलाती है साम अर्थात साम शब्दवाच्य मुख्य प्राण के स्व जानी धन को जो पुरुष जानता है उसे क्या फल मिलता है उसे धन की प्राप्ति होती है इस प्रकार फल के द्वारा प्रलोभित कर उसे अपनी ओर अभिमुख करके श्रुति श्रवण के इच्छुक से कहती है निश्चय ही उस शाम का स्वर ही धन है स्वर कंठगत मधुरता को कहते हैं वही इसका धन विभूषण है इसके द्वारा भूषित होने पर ही उद्गान समृद्धमान दिखाई देता है यस्मा देव तस्मादातित्वज ऋत्कर्मोदघानी करीयवाचि विषयवाचि वागा स्वरमिच्छेत इछेत सामनो धनत्ता स्वरेण इदम् तु चकीर्सुरघाता इदम तो प्रासंगिकमर सौस्वण स्वरवत्वात्तय कर्तव्ये इच्छा न सौस्वर्य नवती दंतन तैलपाणि सामर्थ्या कर्तव्य तथा संस्कृतिया भाचा स्वर संपन्नज यार, कुयात क्योंकि ऐसा है इसलिए आर्त्विज यानी उद्गान रूप ऋत्विक कर्म करते हुए स्वर के द्वारा शाम की समृद्धि संपादन करने की इच्छा वाले उद्घाता को वाणी के विषय में अर्थात वाणी के आश्रय स्वर की इच्छा करनी चाहिए यह तो प्रासंगिक विधान किया गया है शाम की सुस्वरता अर्थात स्वरवत्व प्रतीत कर्तव्य होने पर इच्छा मात्र से ही उसकी सुस्वरता नहीं हो जाती इसलिए तात्पर्य यह है कि दंत धाम और तैल पानादि के बल से सुस्वरता का संपादन करना चाहिए इस प्रकार संस्कार युक्त हुई उस स्वर संपन्न वाणी से रित्विक कर्म करें। ऋत्विके तस्वूत स्वरस्तेन स्वेन भूषिता साम अतो एव एव यज्ञवर दिदीक्षत द्रष्टुम्छत धनी नमे लौकिका प्रसिद्ध लोकेथो भवति तम धनिनम दिदीक्षंते सिद्ध से गुण विज्ञान फल संबंध से क्रियते भवति हास्य स्वम स्व स्वम वेदेति अतः क्योंकि स्वर साम का धन है इसलिए उसी से साम विभूषित होता है इसी से लौकिक पुरुष जिस प्रकार धनी को देखना चाहते हैं उसी प्रकार यज्ञ में स्वर संपन्न उद्गाता को ही देखने की इच्छा करते हैं लोक में यह प्रसिद्ध है यह है कि जिसके पास स्व धन होता है उस धनी को लोग देखना चाहते हैं इस प्रकार सिद्ध हुए गुण विज्ञान रूप फल के संबंध का जो इस प्रकार इस शाम के धन को जानता है उसे धन प्राप्त होता है इस वाक्य द्वारा उपसंहार किया जाता है शाम के सुवर्ण को जानने का फल अथान्यो गुण सुवर्णवत्तालक्षण विधीये असावशी स्वर्यमेव एतावान सौशमे एतावान्न विशेष पूर्वकमाधुर्यद तो लाक्षणिकवर्णशब्दवाच्यम अब रूप दुसारे गुण का विधान किया जाता है वह भी सुस्वरता ही है अंतर इतना ही है कि पहली सुस्वरता कंठगत माधुर्य थी और वह सुवर्ण शब्दवाक्य माधुर्य लाक्षणिक है तस्य तैत य सुवर्णम वेद भवती हा सुवर्ण तस्वीर एव भवति भवती सुवर्णं सुवर्णम ये तस्म सुवर्णं वेदा जो उस साम के सुवर्ण को जानता है उसे सुवर्ण प्राप्त होता है उसका स्वर ही सुवर्ण है जो इस प्रकार इस साम के सुवर्ण को जानता है उसे सुवर्ण मिलता है तामनो यह वेद भवति हास्य सुवर्णम सुवर्ण शब्द स्वर सामान्यावर सुवर्णजोह लौकिक में सुवर्णम गुण विज्ञान फलम र्थ तस् वही स्वर एवं सुवर्णम भवती हास्य सुवर्णम जवेत सामन सुवर्णम वेदेति पूर्व पूर्ववत्सर्व जो उस इस के स्वर्ण को जानता है उसे स्वर्ण प्राप्त होता है स्वर और स्वर्ण इन दोनों के लिए स्वर्ण शब्द का प्रयोग समान रूप से होता है इसलिए उस गुण के विज्ञान का फल लौकिक सुवर्ण ही होता है निश्चय स्वर ही उस साम का स्वर्ण है जो इस प्रकार इस साम के स्वर्ण को जानता है उसे स्वर्ण मिलता है इस प्रकार सब अर्थ पूर्व समझना चाहिए साम के प्रतिष्ठा गुण को जानने वाले का फल तथा प्रतिष्ठा गुणम विधित नाह इसी प्रकार साम के प्रतिष्ठा गुण का विधान करने की इच्छा से श्रुति कहती है तस्य तस्य प्रतिष्ठां वेद तस् हई तय प्रतिष्ठा तस्वै प्रतिष्ठा जो उस इस साम की प्रतिष्ठा को जानता है वह प्रतिष्ठित होता है उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है निश्चय वाणी में प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण गाया जाता है। कोई कोई यह कहते हैं कि वह अन्न में प्रतिष्ठित होकर गाया जाता है तय हित सामनो य प्रतिष्ठा वेद प्रतिष्ठा प्रतिष्ठां सामनो गुणम यो वेद स प्रतिष्ठती है तम यथा यथोपासते यथोपाससते श्रुते जो पुरुष उस इस साम की प्रतिष्ठा को जानता है जिसमें साम प्रतिष्ठित है वह वाक उसकी प्रतिष्ठा है उस साम की गुणभूत प्रतिष्ठा को जो जानता है वह प्रतिष्ठा होता है उसे जो जिस प्रकार उपासना करता है वही हो जाता है इस श्रुति के अनुसार उसका उसी गुण वाला हो जाना उचित ही है पूर्ववत्लन प्रतिलोभिताय का प्रतिष्ठे शुश्रूषे आह तई सामो वगे वागी जिह्वामूलियादीनाथ्या प्रतिष्ठा तदा वाचि जिह्वामूलियादि यस् प्रतिष्ठितः संदेश प्राण एक गीयते गीति आपद्यते आपद्य सामनः प्रतिष्ठा वाक अन्य प्रतिष्ठ गीयतहैके आहु इतिषती युक्त अनिंदतवादीयपक्ष विकलन प्रतिष्ठा गुण विज्ञान कुग्वा प्रतिष्ठान वेत्ती फल के द्वारा प्रलोभित हुए तथा वह प्रतिष्ठित क्या है यह सुनने की इच्छा वाले पुरुष कहती है निश्चय उस शाम की वाक ही वाक यह जीवा मूल्यादि स्थानों का नाम है यही प्रतिष्ठा है यही बात कहती है क्योंकि वाणी अर्थात जिहवा मूल्यादि स्थानों में प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण यह गान गाया जाता है अर्थात गीति भाव को प्राप्त होता है अतः वाक् शाम की प्रतिष्ठा है यह अन्न में प्रतिष्ठित हुआ गाया जाता है ऐसा कोई कोई अन्य लोग कहते हैं अतः यह इसमें प्रतिष्ठित है ऐसा मानना उचित है या अन्य पुरुषों का मत भी निर्दोष है इसलिए विकल्प से प्रतिष्ठा गुण विज्ञान करें अर्थात वाक प्रतिष्ठा है अथवा अन्य प्रतिष्ठा है ऐसे दृष्टि करें प्राणोपासक के लिए जप का विधान एवं प्राण विज्ञानव तो जप कर्म विधि यद विज्ञानवतो जप कर्मण्यधिकार तद विज्ञान मुक्त इस प्रकार प्राण विज्ञानवान के लिए जप कर्म का विधान इष्ट है जिस विज्ञान से युक्त पुरुष का जप कर्म में अधिकार है वह विज्ञान कह दिया गया अथात पवमा इवाभ्यारोहः स वै खलु प्रस्तुता साम प्रस्तौती सतुयात सा जपेत असत मद्गमय तमसो म्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृत गासो मद्गमे मृत्युर्वा असत् सृत मृत्योर्मा मृत कुर्वित्ये मुर्दाह तमसोमा ज्योतिर्गमेती मृत्युर्वह तमो ज्योतिरमृत मृत्योर्मामृत गमयामृत मा कुी वैतदा मृत्योर्मामृत गमेहतिरोतस्ती अथ यानी तरात्रणी तेवात्में नाद्य तस्ूते शुवर वृणीतां काम कामतत गम स एस एवं विदु गाता यजमानयं काम कामयतमा गाती तैयतलोक जिदेव नैवा लोक्यता आशास्ती येत सामेद अब आगे पौमानों का ही अभ्यारोह कहा जाता है वह प्रस्तोता निश्चय साम का ही प्रस्ताव आरंभ करता है जिस समय यह प्रस्ताव करे उस समय इन मंत्रों को जपे असतो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्यो मां मृतम मुझे असत से सत की ओर ले जाओ मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ वह जिस समय कहता है मुझे असत से सत की ओर ले जाओ यहां मृत्यु ही असत है और अमृत सत है अतः वह यही कहता है कि मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ अर्थात मुझे अमर कर दो जब कहता है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तो यहां मृत्यु ही अंधकार है और अमृत ज्योति है यानी उसका यही कथन है कि मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ अर्थात मुझे अमर कर दो मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ इसमें तो कोई बात छिपी सी है ही नहीं इनके पीछे जो अन्य स्त्रोत्र हैं उनमें अपने लिए अन्नाद्य का आगमन करे उसका गान किए जाने पर यजमान वर मांगे और जिस भोग की इच्छा हो उसे मांगे वह यह इस प्रकार जानने वाला उद्गाता अपने या यजमान के लिए जिस भोग की कामना करता है उसी का आगान करता है वह यह प्राण दर्शन लोक प्राप्ति का साधन है जो इस प्रकार इस शाम को जानता है उसे आलोक्यता की आशा प्रार्थना तो है ही नहीं यथान यस्मच विदुषा प्रयुज्यम देवभालम जप कर्म अत इोदगीबंधा सर्वत्र प्राप्त नाम इति वचनात् पवमान वचना पावस्वी पुनः संकोच कौती स वही खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति काले सामा प्रस्तुयात प्रारभेत तस् काल एता जपेत इसके पश्चात क्योंकि इस प्रकार जानने वाले उपासक के द्वारा सहयोग किया हुआ भ्यारोह फल वाला जप कर्म देव भाव की प्राप्ति कराने वाला है इसलिए यहां उसका विधान किया जाता है उद्गीत से संबंध होने के कारण उसकी सर्वत्र प्राप्ति होने पर पौमान नाम पौमानों के इस वचन से तीन पौमानों में ही उसकी प्राप्ति होती है ऐसा प्राप्त होने पर सवई खलू प्रस्तोता साम प्रस्तोति इस वाक्य से श्रुति उसका पुनः काल संकोच करती है अर्थात जिस समय वह प्रस्तोता साम का प्रस्ताव प्रारंभ करे उस काल में इनका जप करे अस्य चा जप कर्मण आख्या इति जप आभ्या रोह ना विदा, देवा भावात्मानं जपकर्मण वं विदभा बहुवचना यजुंसी द्वितीय निर्देशात ब्राह्मणोत्पन्नवाच यथा पठित एवं स्वर प्रयोग न मात्र यजमान जपकर्मा इस जपकर्म का अभ्यारोह यह नाम है इस जपकर्म के द्वारा इस प्रकार प्राण की उपासना करने वाला पुरुष अभिमुक्ता से अपने देवभाव को आरूढ़ प्राप्त हो जाता है इसलिए यह अभ्यारोह है एतानी यह बहुवचनात होने के कारण ये तीन यजुर्मंत्र मंत्र है तथा ऐतानी शब्द में द्वितीया निर्देश और इन मंत्रों के ब्राह्मण भाग जनित होने के कारण इनमें इनके पाठ के अनुसार ही स्वर का प्रयोग करना चाहिए मात्र स्वर का नहीं फुटनोट यहां मंत्र स्वर विवक्षित होता है वह तृतीय के निर्देश किया जाता है जैसे उच्च ऋचा क्रियते उच्च सामना उपांशु यजुषा इत्यादि वाक्यों में कहा गया है परंतु हां यहां ऐता ऐसा द्वितीय विभक्ति का निर्देश है इसलिए इस स्थान में जब कर्म की ही प्रतीत होती है मात्र स्वर की प्रतीति नहीं होती ऐतानीता यजुंसी असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय मंत्रण अर्थस्तिरोये दयाचष्टे ब्राह्मण मंत्र स मंत्रो यदा यदुक्तवान्कोशाक्यर्थ्य अस्तो सगमती मृत्युर्वा कर्म विज्ञाने मृत्युरुच्यु मृत्यु मृत्युच्ये अस असद धोभाव अमरण अत्यताधोतुवाद्छास्त्रीय अमरणेतुवाद तस्मासत्कर्मणो ज्ञा चं सीयकर्मने गमय देंधनात्म भाव आदे भाव तत्र वाकथ अमृतम मां कुर्येवयी तदा हेती वे यजुर्मंत्र ये हैं अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां गमय मंत्रों का अर्थ गूढ़ होता है इसलिए ब्राह्मण स्वयं ही इन मंत्रों के अर्थ की व्याख्या करता है जिसे वह मंत्र कहता है वह अर्थ क्या है जो बतलाया जाता है अस्तो मां सद्गमय इस मंत्र में मृत्यु ही असद है स्वाभाविक कर्म और इस मंत्र में मृत्यु ही असत है स्वाभाविक कर्म और विज्ञान को मृत्यु कहते हैं वह अत्यंत अधोगति का हेतु होने के कारण असत है सत अमृत है सत शास्त्रीय कर्म और विज्ञान का नाम है वह अमरता का हेतु होने के कारण अमृत है अतः असत असत कर्म अर्थात अज्ञान से मुझे सत शास्त्रीय कर्म और विज्ञान को प्राप्त कराओ देव भाव साधन भूत आत्म भाव की प्राप्ति कराओ यहाँ श्रुति वाक्य का फलित अर्थ बतलाती है मुझे अमर करो यही कहता है तथा तमसो मां ज्योतिर्गमेती मृत्यु तम सर्व यवरणात्मक तदेव च अच्छा मरण हेतुवान् मृत्यु हो ज्योतिर्मृत पूर्वोक विपरीत दैव स्वरूप प्रकाशात्मक ज्योति तदेवामृतमसात्मक तस्मामसो ज्योतिर्गमे पूर्ववन्मर्मामृत गमेदि अमृत मुर्वित दुराजापत फल भाव आपादे तथा तमसो मात ज्योतिर्गमय इस मंत्र में मृत्यु ही तम है आवरणात्मक होने के कारण सारा ही अज्ञान तम है और वही मरण का हेतु होने के कारण मृत्यु है अमृत ज्योति है वह पहले बतलाए हुए मृत्यु से विपरीत दैव देवता संबंधी स्वरूप है प्रकाश स्वरूप होने के कारण ज्ञान ही ज्योति है वही अविनाशात्मक होने के कारण अमृत है अतः तमसो मात ज्योतिर्गमय इसका अर्थ पूर्वक मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ इत्यादि है उत्तर तो वाक्य द्वारा जब करने वाला यही करता है कि मुझे अमर करो अर्थात मुझे देवता और प्रजापति संबंधी फल प्राप्त कराओ पूर्वो मंत्रो साधन स्वभावत साधन भाव आदे द्वितीय साधन भाव अपि अज्ञान रूपात साध्य भाव आदि मृत्युर्मामत गमे पूर्वोर मंत्रो समुचिन मंत्रिणोच्यत प्रसिद्धा तईवृती मंत्रे तावाम पूर्वोर मंत्रोरस्ति यथाश्रुत एवार्थः इस इनमें पहला मंत्र मुझे असाधन स्वभाव से साधन स्वभाव को प्राप्त करो ऐसा कहता कहता है है दूसरा मंत्र मुझे अज्ञान रूप साधन भाव से भी साध्य भाव को प्राप्त करो ऐसा मृत्यु मामृतम गमन स्तृती मंत्र द्वारा पहले दोनों मंत्रों का ही समुचित अर्थ कहा गया है इसलिए इसका अर्थ तो प्रसिद्ध ही है पूर्व दोनों मंत्रों के समान इस तृतीय मंत्र में कोई छिपा हुआ सा अर्थ का रूप नहीं है इसका अर्थ यथा यथाश्रुत प्रतिधि के अनुसार ही है याजमुदान भाव सूत्रिषु अथान यानी तरा शिष्टा सोत्रा ते स्वात्मेंद्यगाघाएंत प्राण विदुगाता प्राण भूत प्राणवदेव यस्त उद्घातव प्राण यथोक्त वेति अतः समर्थः तस्मात् जलमानस्तेसु स्तोत्रेसु स्यु्यु वरम भणीत यम कामत तम काम वर भणीत प्राथिएत यस्घा तस्मात् तस्द संबद्य आत्मने वा वा कामम तमागायत्या यनाय तीन पोमान स्तोत्रों में यजमान संबंधी उद्गान कर उसके पश्चात जो अवशिष्ट स्तोत्र है उसमें प्राणोपासक उदगाता प्राणभूत होकर प्राण के ही समान अपने लिए अन्नाद्य का आगान क्योंकि वह उद्गाता इस प्रकार उपयुक्त प्राण को जानता है इसलिए प्राण के समान ही वह उस कामना को सिद्ध करने में समर्थ है अतः उन सूत्रों का प्रयोग किए जाने पर यजमान को वर मांगना चाहिए उसे जिस भोग की इच्छा हो उसी भोग का वर मांगे क्योंकि वह इस प्रकार जानने वाला उद्गाता अपने या यजमान के लिए जिस भोग की इच्छा करता है उसी का आगान कर सकता है अर्थात आगा द्वारा उसे सिद्ध कर लेता है इस वाक्य का तस्मादु तस्माणी इस वाक्य के तस्मादु शब्द के पहले अन्वय होगा एवं ज्ञान तत्र कर्म्याणत्तिरुक्त त्र संभवः अतः कर्मा प्राणापत्तिर्भवती न व इत्याशंक्य तदाशंका निवृत्थम आह तैतलोकजिदेवे तदेत प्राणदर्शन कर्मवुत कवलमी लोकजिदेवे लोकसाधनमें लोक्यता आलोकहारय आशा आशंसन प्राथना नैवास्ति नी प्राणात्मे उत्पन्ना तत्प्याशंसन संभवती नी ग्राम कदा ग्रामुयाम्यवास्ते असन्नी झनात्मन शसन न तस्त्म संभवती तस्मा नशास् कदाचि न प्रपद्ये यम इति इस प्रकार यहाँ तक यह बतला गया कि ज्ञान और कर्म दोनों के समुच्चय द्वारा प्राणात्मत्व की प्राप्ति होती है उसमें किसी आशंका की संभावना नहीं है अतः अब यह शंका होती है कि कर्म के अभाव में केवल प्राण विज्ञान द्वारा प्राणात्म भाव की प्राप्ति होती है या नहीं इस आशंका की निवृत्ति के लिए श्रुति कहती है तद्य तदलोक जिदेव अर्थात वह यह प्राण विज्ञान कर्म से रहित अकेला होने पर भी लोकजीत लोक प्राप्ति का साधन ही है आलोक्यता अर्थात लोक प्राप्ति की अयोग्यता के लिए तो आशा आशंसन अर्थात प्रार्थना होती ही नहीं है जिसे प्राणात्मा में आत्म आत्मत्व का अभिमान उत्पन्न हो गया है उसे उसकी प्राप्ति की आशा हो, होना संभव नहीं है क्योंकि जो पुरुष गांव में मौजूद है वह वनस्थ पुरुष के समान मैं कब गांव में पहुंचूंगा ऐसी आशा नहीं करता अपने से दूर रहने वाली अनात्म वस्तु के लिए ही ऐसी आशा हो सकती है अपने आत्मा के लिए उसका होना संभव नहीं है अतः वह कदाचित मैं प्राणात्म भाव को प्राप्त न हो ऐसा ऐसी आशा नहीं करता कश्य तत्वे तत्त साम प्राणम यथोक्तम निर्धारित महिमान वेद अहमस्मी प्राण इंद्रियरासुर पाप अघर्षणीय विशुद्ध वागाक मदाश्रय्वाद्याध्यात्म स्वाभाविक संग जनिता सुरपापम विज्ञानोत्थेन्द्रिय विषयासंगजनिता सुरपादोष वियुक्तुच मदाश्रयान्नागबंधनम आत्मा चाह सर्वूतानांगिसवात्ज्यजुस्मोदीभूतायाच्च आत्मा तध्यातक मम साम्लो गीति आपद्यम सेह्यम धनम भूषण सौस्वर्य तथ्या सौवर्ण गीति गीतिम आपद्य से मम कंठादिस्थानी प्रतिष्ठा एवं पुत्तिकादि परिसमाप्तो इति गुणों पुत्कादीशरी कासन यह फल किसे प्राप्त होता है जो इस प्रकार इस साम को अर्थात ऊपर निश्चित हुई महिमा वाले यथोक्त प्राण को जानता है मैं इंद्रियों के विषयों की आसक्ति रूप आसुर पापों से अधर्शनीय विशुद्ध प्राण प्राण पांच मेरे होने के कारण स्वाभाविक विज्ञान जनित इंद्रिय विषय शक्ति किससे होने वाले आसुर पाप रूप दोष से रहित अग्नि देवता स्वरूप और समस्त भूतों में मेरे आश्रय से अन्नाद्य के उपयोग के हेतु है आंगिरस होने के कारण मैं समस्त भूतों का आत्मा हूँ रिक यजु साम और उद्गीत रूपा वाणी का उसमें व्याप्त और उसका निवर्तक होने के कारण मैं आत्मा हूँ गीत भाव को प्राप्त हुए मुझ साम का सुस्वरता बाह्य धन यानी भूषण है और लाक्षणिक सुस्वरता रूप सुवर्णता उसकी अपेक्षा अपेक्षा धन है गितिभाव को प्राप्त हुए मेरी कंठाधि स्थान प्रतिष्ठा है ऐसे गुणों वाला मैं अमूर्त और सर्वगत होने के कारण पुत्रिकादि शरीरों में पूर्णतया व्याप्त हूँ इस प्रकार का अभिमान उत्पन्न होने तक जो प्राण को जानता अर्थात उसकी उपासना करता है उसे उपयुक्त फल मिलता है एति बृहदारण्यकोपनिषद भाष्य प्रथमाध्याय तृतीय मुद्गीत ब्राह्मणम